मिलकर जिंदगी खत्म करके मन की बुथियों के साथ मिलकर जिंदगी बर्बाद करना कोई चाहते नहीं लेकिन हो जाते तो उपाय बताए महापुरुषो ने इंद्रियों का स्वामी मन है हम मन का स्वामी प्राण है प्राणायाम पराया तो अच्छी तरह से प्राणायाम जैसे तीन प्रकार के प्राणायाम तो करते होंगे तुम पीछे गर्दन लेकर बुद्धि की शुद्धि आगे गर्दन झुकाकर सुमृति और 11 प्राणायाम जो रोज नियम में देते हैं वो इससे इंद्रिय और मन की नीच वृत्तियों से नीचा आकर्षणों से आदमी बचता है लेकिन बचना पर्याप्त नहीं है गिरने से बचना पर्याप्त तो नहीं ऊपर भी चढ़ना चाहिए नहीं तो बचने का अहंकार आएगा हम बच भी गए तो निरस्ता बनी रहेगी तो रस के बिना तो जीवन टिकेगा नहीं फिर मन से रस खोजेगा शरीर से नहीं मिलता पत्नी से तो मन से मिलने को सोचेगा रस के लिए हालांकि रस उधर है नहीं तो रस के लिए क्या होता है कि लोक उपयोगी कार्य करने से जो रस आता वो रस्ता को खा जाएगा मगवाला समझाए थे सम्भे होक उपयोगी सेवा खोज लेने से जो रस आता है वो रस्ता को चट कर देगा निस्ता चत होने से हृदय में सरसता आ जाएगी सरसता तो विकार भोगे बिना हृदय की सरसता को कर्म योग बोल दिया शास्त्र इच्छा रहित तो भगवान में प्रीति उसको भक्ति योग बोल दिया अहंकार रहित तो आत्मा में विश्रांति उसको ज्ञान योग बोला शास्त्र योग तीनों हो जाते अर्थात अपने आत्मा परमात्मा के सुख से मेल का नाम है योग कुछ लोग पढ़ लिख के सेवा करके कुछ आनंद तो पाते लेकिन पढ़ लिख के कई ग्रंथी में रुक जाते कि अंतर गुरु तो हमारी साथ है, बाहर ना गुरु जब गुरु मिला तो अंतर और बाहर दो रह गया तो अभी गुरु से आप मिले ही नहीं गुरु इतना परिचय के बाहर ही रहता है अथवा तो गुरु इतना ही डरपोक है कि खाली अंदर में रहता है तो अच्छे अच्छे साधक भी कहीं न कहीं रुक जाते शास्त्र कहते गुरु कृपा ही ही केवलम शिष्य से परम मंगलम अभी एक साधु मिला तो बोलता कि एकांत में जंगल में रहता हूं मैंने बोला एकांत में भी रहने से काम नहीं होता तो भीड़ में रहने से भी काम नहीं होगा किसी न किसी महापुरुष की आज्ञा में रहे बिना गुथियां सुलझ नहीं सकते कई एकांत में रहे बाद में फिर व्यसन नहीं हो गए और आत्महत्या करके मर गए भगवानों के पूजे जाते और फिर गिरनार के एकांत में गए व्यसन ही साधु मिल गया फिर व्यसन करे फिर आत्म हुई नारायण स्वामी भावनगर के पास एक अच्छी जगह थी कोई ऋषि का प्राचीन ऋषि का आश्रम था गौतमेश्वर महादेव उधर कमरे में एक गुफा में रहते थे लोग आए तो गुफा में भाग जाते कि माया आई बारह बारह वर्ष रहे फिर बोले चलो यहाँ माया आई तो गिरनार में चलो गिरनार गए घोरी साधु का संग मिल गया लगे दम में मेटे कम एक दिन में तो नहीं गिरे धीरे धीरे आखिर आत्महत्या करके मर गए बारह साल रहे लोग बड़ा आदर से दर्शन करने को आते हैं और भाग भी जाते हैं माया से बचने को तो आत्महत्या वाली माया कैसी रही ये माया का तमस ही तो आ गया इसलिए जब तक ईश्वर नहीं मिलते तब तक, तक जब तक आत्मा सुख नहीं मिलता तब तक, तक बड़ा सावधान होकर साधक को यात्रा करना पड़ता है आत्मलाभान परम लाभम न विद्यते आत्मलाभ से बढ़कर कोई लाभ नहीं आत्म सुखात् परम सुखम न विद्यते थे आत्मज्ञान परम ज्ञानम नीद्य थे तो उसको पाने के लिए तो तस्मात गुरु अभिमुखात गचित श्री कृष्ण जैसे समर्थ हैं तभी भी अर्जुन का बिना ज्ञान के संदेह नहीं मिटता और आत्मरस नहीं आता तो कर्तव्य से पलायन लेकिन कृष्ण ने युद्ध जैसा घोर कर्म अर्जुन को डांट के भी करवाया एक सौ आठ गालियां दिए हैं में, एक सौ आठ डांटे चढ़ाई पांच के लिए कर्म, ईश्वर के लिए प्रीति सुबह शाम ध्यान भजन का एकांत सत्संग तो मुफ्त में मिल रहा है इतनी सुविधाओं के बीच राजे महाराजों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती थी सत्संग के हॉल भी बना के रखे गुरु लाइट भी चालू पंखा भी मिले दो टाइम भोजन मिले और फिर सत्संग और सेवा मिले ऐसा तो ऋषियों के जमाने में भी नहीं था हमको भी नहीं मिला जितनी सुविधा आपको मिल रही जितनी मौज आप लोग मार रहे हैं उतनी तो हमको भी नहीं मिली उसका दसवा हिस्सा भी नहीं मिली हम तो पानी भर के बाल्टिया उठा उठा के पहाड़ पे आते थे सब्जियों की थैलियां भर भर के बाजार से खरीद के ले आते रसोई बनती थी के भक्तों और उसमें बर्तन हम मानते थे तब मिला के हमको सत्संग और गुरु का ज्ञान आप लोगों को, को क्या है दूसरों को तो दूध मिलता है दस बारह रुपए लीटर अपने को बाईस रूपये लीटर पड़ता दूध अपना दूध 22 से 25 रुपए लीटर पड़ता है 38,000 का तो महीने में दान सागर दान गायों को देते अड़तीस हजार का रोज एक ट्रेक्टर चारा आठ दस आदमी 22 से 25 रुपए दूध ठीक देती तो 22 पड़ता है नहीं तो फिर 25 रुपए पड़ता है अपनी गायों का दूध अपनी सेवा में लग रहा है फिर भी कल हमने कहा केसर डालो केसर वाली खीर बनाओ मिला था सबको खीर खाया था तब वो खीर खाया तो उस खीर का अपने उपयोग क्या करते एक दूसरे की टांग खींचते है अथवा काम रखड़ाते या कर्म योग करते कि प्रसाद का ओ, प्रसाद बनाते हैं, कि कोई खाली खाद ही बना देते जो अपन खाते हैं उसका अपन खाद बनाते हैं अज्ञानी जैसा कि प्रसाद भगवान की भक्ति कर्म योग में उसका उपयोग करते विवेकानंद बोलते थे कि एक थाली तुम्हारे पास आती है उसका एक एक कोर किसी न किसी के मुंह से छीना झपटी करके तुम्हारे तक पहुंचाया गया चाहे दूध का चिल्लू भर भी आया तो बछड़े के मुंह से छीना झपटी करके तुम्हारे तक पहुंचाया जाता है फल आया तो पक्षियों के मुँह से जीव जंतुओं के मुँह से दवाईया डालकर मार भागा झपटी करके आप तक आता है अन्न का एक कोर आता है तो भी किसी न किसी जीव जंतुओं के पक्षियों के मुँह से छीना झपटी करके आप तक पहुँचता है तो आप उस अन्न को प्रसाद बनाते है की अन्न को भोग करके भोगी बनकर आप चौरासी लाख योनियो में उसका बदला चुकाने के लिए जाते है नहीं तो फिर बैल बनोगे बदला चुकाना पड़ेगा पैर बनोगे कीड़े मकोड़े और जीव जंतु बनोगे तो आप जो खाते है उसका उपयोग क्या प्रसाद में करते है तो कल टिफिन आया था देखने के लिए तो टिफिन के इर्द गिर्द बहुत सारी कीड़ियां कटी हो गई तो उसने छिटका ड़िया कोई को बैंक बैलेंस नहीं बनाएगी कीड़ियों का पेट कितना फिर भी उनको खाने के लिए गंद आई पहुंची और अपन उसको धूप में फेंक देते कीड़ियों को पेट भरना कितना महंगा हो रहा है के सैकड़ों केड़िया लग गई थी कल यहाँ से जो टिफिन टिफिन आया था हम चेक करते ने कैसा बना क्या तो टिफिन जहाँ रखा वहां टिफिन को चिपक गई थी कीड़िया लाते समय टिफिन से जो हिला डुला होगा दो दो बूंद उनके लिए सैकड़ों बूंद सैकड़ों कीड़ियों को खोड़ा ऐसे कई जीव है बिचारे जिनको दिन भर भटकना पड़ता पेट भरने के लिए उनका पेट भी अपने से बहुत छोटा होता है अपना पेट तो तैयार माल से भरता है तो अपने फिर बदले में समय गंवाते हैं क्या करते कई ऐसे छोरे हैं इधर अच्छा नहीं उधर अच्छा है उस आश्रम में भागते फिरेंगे अभी वो लम्बू को निकाला दूसरे प्रताप को निकाला ऐसे ही छोरे अपने आश्रम को एक पिकनिक प्लेस मान लिए। जब जरूर पड़े तो इधर आ गए जरूर पड़े तो उधर आ गए फलाने संचालक को पटा लिया फलाने को पटा लिया अथवा आ गए कोई पता ही नहीं कौन आए कितने आए मेरी नजर में चढ़ जाते तो फिर पूछता हूँ बाकी किसी संचालक को ये परवाह नहीं है अथवा किसी दूसरे रसोड़े वाले को फर्क नहीं पड़ता कि आलसी लोग खा रहे हैं कि कोई कर्मयोगी खा रहे हैं। आलसी प्रमादी लोग घुस जाएं तो उनको बाहर निकालना पड़ेगा खाए और फिर सपन दोष में निकाले अस्त में निकाले ऐसे लोगों को परिश्रम का खाने को सिखाना पड़ेगा हम गए थे अरविंद के आश्रम में अरविंद घोष के आश्रम में दस का कूपन लेना पड़ा फिर मैं खुद गया था ये आश्रम बनने के बाद तो मेरा थोड़ी दाल जरा कम पड़े बोले नहीं इतनी मिलेगी ज्यादा नहीं जरा सी दाल दी दलिया उबला हुआ दिया रोटी दी तो दाल बहुत कम पड़ी तो मैं क्या थोड़ा बोले नहीं ज्यादा नहीं होता और उनको पता था कि तो मैंने वहां के संचालकों को बुलाया बोला मैं क्या हम तो जाहिर करेंगे बोले नहीं ऐसा सिस्टम है इधर चलो हम भेज देते हैं आपको ऐसा सिस्टम है और टाइम के बे टाइम जाए तो बारह रूपए वाला कूपन तुम्हारे पास रहे हैं। उस समय बारह के दस थे जो भी अभी तो पैंतीस हुआ होगा दो टाइम के भोजन का अरविंद घोष के पैतीस रूपया हुआ होगा आश्रम वाले भी जो रसोई में काम करते हैं जो तीव्र काम करते हैं उनके पास ही बिल्ला होता है रसोड़े में फिर जिमने का गिने गाथे होते सब हवाली मवाली नहीं आला होते कुपन लेके कुपन चेक कराओ फिर मिलता अब वो भी टाइम सा दूसरे दूसरे लोग जो आए खा जाए ऐसा भी करते लेकिन वो उघरा ना करते धर्मादे का किसी का कोई मर गया हो आश्रम में अनाज भवन दे बारा का फलाना जैसे जलाराम बापा का है तो कोई मरा हो कोई जन्मा हो पातक हो सूतक हो कोई पाप किया उसके बदले में जो कुछ दान देते अनाज लाओ दे दो और जो खाता है जाओ खा लो ऐसे, ऐसे भी हैं यश खाटने के लिए अपन ऐसा दान का नहीं लेते अपन खरीदते साधकों को ऐसा मरते मरते लोग हाथ रख के गए पैसे मरते मरते अनाज की थालियों पे हाथ रखवा दिया ऐसी चीज है नहीं कोई प्रेम से भी दे जाए तो अपन रसोड़े में स्वीकार नहीं करते गाय दान की नहीं लेते गायों के लिए चारा अपना बोते गायों को अपने पैसों से खिलाते, ताकि साधक को धर्मादा का ना खाना पड़े, अपने परिश्रम का खाते तो अगर अपनी सेवा परिश्रम से नहीं करे तो फिर धर्मा का हो जाता है चलो लोगों के धर्मा देखा नहीं तो संस्था के धर्म का है कुछ लोग जो परिश्रम करते हैं गुरु भाइयों के उसका है तो गुरु भाइयों का भी क्यों अपन धर्मादे का जो आता है ना तो गुरु भाइयों के जो भी ऋषि प्रसाद है या चूरण है जो भी कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो उसी में से आएगा तो जो काम करते है तो उनका तो प्लस हो जाता है जमा हो जाता है अपने उपयोग से ज्यादा वो सेवा करते और जो मुफ्त का खाते हैं तो उनको ऊपर चढ़ जाता है फिर तो जो सेवा करते हैं अपने आवश्यकता का उपयोग करने के ज्यादा सेवा करते हैं उनका मनोबल बढ़ता है खुशी बढ़ती है और जो सेवा में आराम खोली करते हैं फिर उनको हल्के विचार आते हैं इधर अच्छा नहीं उधर अच्छा नहीं फिर भागते फिरेंगे वो कपटी हो जाएंगे बेमान हो जाएंगे या तो फिर सपन दोष या दूसरे आकर्षण हो जाए अन तो मन बिगड़ा ऐसे ही महिला आश्रम में भी जो बच्चिया तत्परता से सुन रही है महिला आश्रम वाली जो तत्परता से सेवा करती है उनके चेहरे पर प्रसन्नता होती खुशी होती और जो काम चोर होती है तो फिर उनको तो संचालक की नजर में तो जब आए तब आए लेकिन अंतरात्मा की नजर में तो आ ही जाते यहां भी ऐसे ही है संचालक की नजर में आए चाहे ना आए। अंतरात्मा से कौन छुपा सकता है नजर अब ये है साधु क्या नाम है आपका कमल समर्पित तो हुआ है लेकिन जैसा शिष्य समर्पित तो होता है ऐसे हुए अपना मकान या खेत जो था वो सब बेच दिया लो और जो गहने थे? लो बाबुल दो मकान और भी है बेच के इधर समर्पण करना है मेरे मैं समर्पित होता हूँ बैंक बैलेंस भी है तो हमने तो गहने नहीं लिए इनका, वापस लिए अभी गहना और है तो मेरे को समर्पित होना है मैं कह रहा हूँ भले तो ये समर्पित हुआ बाकी तो चलो समर्पित हुआ थोड़े दिन रहे और फिर अपना बैंक बैलेंस और अपने घर वो तो दो नाव में टांगे रखे कभी इधर कभी उधर देख ले तो ऐसे लोगों का समर्थन पक्का हो जाता जैसे चंडी राम समर्पित हुए तो छोटी दो, बच्चिया छोटी थी राम भी तो छोटा था लीटी जब से आती थी तो यू करने वालों से थोड़ा सा आगे था बस बदलू था आज से बत्तीस साल पहले राम कितने साल का है अभी दुनिया लूडी तो सात साल का राम था चंदीराम राम हुए अर्पण हुए तब आठ साल का राम था ऐसे ही तो हुआ ऐसे ही था राम कैसा था देख ले खड़ा होके जरा इधर ऐसा था राम और इससे छोटी बहन थी इसकी और चंदीराम समर्पित हो गए तो गए तो लोग क्या बेलेंगे बकने वाले भाईयों ने कुटुम्बियों ने जो बोलना था बोल दे बस मुर्खे देखा नहीं तो चंदीराम के कौन सा बेटा बेटी समाज में कम जगह पे है खुद रह के शादी कराते तो बेटियों को इतना बड़ा घर नहीं मिलता जो इधर समर्पित होने के बाद बेटे को ऐसी पत्नी नहीं मिलती एमए पढ़ी हुई आठवीं क्लास पढ़ा है इसका भाई नौवीं और लड़की दिलाई हमने एमए बीए के एमए जो भी ग्रेजुएट दिलाई और वो भी साधक लड़के और तभी फरियाद नहीं आई दसो साल बारह साल हो गए पंद्रह साल शादी इनके दो बहनों की भी कोई फरियाद नहीं आई खास रुमेश है तो देख लो के बेटियों की भी शादी हो गई बेटे की भी होगी और एक बेटा दुनिया लूडी है सारी दुनिया इसके आगे लुंडी लुंडी माना टुंकी है दुनिया लुंडी समझते हैं? टुंकी है टूंकी अरे मेरा सूट लुंडा हो गया मेरा तो लेगा लुंडा हो गया लुंडा माना टूंका हो गया दुनिया लुंडी क्या जाने गुरु की सेवा साधु जाने गुरु सेवा क्या मूड बिछाने हकीकत में बोलते हैं गुरु सेवा लेकिन ये बोलने भर को है भगवान की सेवा ये बोलने भर को आप जो करते घूम फिरते सुबह सुबह उठकर धरती को आशीर्वाद दो कि तुम पुष्ट रहो ये रहो हालांकि धरती मात्र नहीं तुम जो दोगे वो तुम्हारे पास ही आ जाएगी शत्रु को आशीर्वाद दो ये तुम्हारे पास वही आएंगे अपने पास ये भारत संस्कृति का सिद्धांत है ध्वनि प्रतिध्वनि अब उन्होंने अंग्रेजी में बोल दिया है रिएक्शन क्रिएट आप जो देते हैं ब्लेसिंग दो ब्लेसिंग मिलेगा लेकिन ब्लेसिंग क्या आप प्रयोगत्मक सत्कर्म दो दूसरे की भलाई अरविंद अरविंद को मैं बोला क्यों लेट आया तो बोले डायबिटीज़ है रात को उठना पड़ता है तुम बोला तो तुम आश्रम में नहीं रहता अरविंद रहता तो आश्रम में लेकिन शरीर से आश्रम में रहता समर्पित नहीं है नहीं तो चंदीराम को क्यों नहीं हुई दूसरों को क्यों नहीं होती डायबिटीज अपना कुछ व्यक्तिगत चिंतन सोच विचार है ना ऐसों को डायबिटीज पकड़ती अरविंद बैठा होगा बैठा है ना ये आजरी में नहीं बोलना चाहिए अरविंद है हाँ है अभी बोला था तो आश्रम में नहीं रहता हालांकि हाजरी सबकी यही लेता फिर भी आश्रम में नहीं रहता आश्रम में रहता तो डायबिटीज कैसे आई चंदिराम को क्यों नहीं हुई पंचासी साल उम्र हो गए समर्पित था शर्मा को क्यों नहीं होती बूढ़े हैं आमको क्यों नहीं होती अगर डायबिटीज आपको है तो आप आश्रम में नहीं रहते सच्ची बात है हार्ट अटैक का प्रॉब्लम है तो आप आश्रम में नहीं रहते हम्म ये तो जो अपने शरीर में रहे संसार में देह में रहे उनको लगे अपने को क्यों लगे बीमारी तो बात चली थी कि मनुष्य अपने आप का उदारक है अपने आप का मित्र है अपने आप का शत्रु है अगर मन के अनुसार जैसा है ऐसे करता रहा तो अपने आपका दुश्मन है और मन को ठीक जगह पे चलाकर अपनी आत्मशक्ति विकसित किया तो अपने आप का मित्र है और ये उपनिषदों की बात भगवान कृष्ण ने कही तो गीता है भगवान के अनुभव की पोती है परावाणी है बोले ये तो विचारा है आयोग बाहर गुरु तो ठीक है अंतरना गुरु अभी तुमने गुरु को पहचाना ही नहीं बबलू हो गुरु को भी टुकड़े टुकड़े कर दिया ये बाहर के गुरु और अंदर के गुरु <laughs> को अखंडानंद उड़िया बाबा को किसी ने कहा बाबा जी ज्ञानवान का आत्मा ब्रह्म है कि शरीर ब्रह्म है अरे बोले मूर्ख जब सभी ब्रह्म है तो शरीर और ज्ञानवान का आत्मा दो कैसे हो गया उनको तो आत्मज्ञान हो गया तो तो चिन्मय वपु है विवेकानंद तो रामकृष्ण को चिन्मय वपु मानते थे भले कैंसर की बीमारी है वो कफ निकल रहा है सेवा करने वाला सुग कर रहा था तो विवेकानंद वही टप जिसमे वो थूक थे कैंसर के कीटाणु सहित गए अब विवेकानंद को कुछ नहीं हुआ अब थे बड़े तार्किक थे विद्वान थे तो उन्होंने तो गुरु को जाना था आप गुरु को नहीं जानते अंदर के गुरु बाहर के गुरु गणित कचार बादूत बाधु पुस्तक वाची ने नहीं थी जातु बादू कहां कहाँ आदमी रुक जाता है हम तो अंतरात्मा को मानते बाहर का भगवान जब अंतरात्मा को मानते तो बाहर कहाँ रह गया क्या अंतरात्मा इतना तुम्हारा तुच्छ है छोटा है कि इतने जरा से हाड़मास में फंसा है बाहर नहीं अंतरात्मा हम तो हृदय के भगवान को मानते हम तो हृदय के गुरु को मानते तो मूर्ख हो तुम।, तुम किसी कुंडी में पड़े हो भीतर बाहर एक हो जानो एक गुरु ज्ञान बताए गुरुवाणी में आता पानी तो में आए चाहे ना भी आए फिर भी अपना अनुभव तो स्पष्ट साफ होना चाहिए ये मन बना लेता है कि चलो अंदर ना गुरु बाहर ना गुरु बस बस्पति मन मन का राज्य चालू हो गया आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं होए भ्रह ज्ञानी हो गए ऐसे कई भ्रह ज्ञानी घूमते रहते हमको क्या लेना देना रहे साक्षात्कार हो गया है भगवान का दर्शन हो गया है तो सपने में भी कुछ दिख जाता है तो समझते भगवान का दर्शन हो गया अरे जागृत में दिख गए फिर भी जख मारा अर्जुन ने हनुमान जी ने जागृत में ही राम जी तो दिखते थे बात भी करते थे तो क्या हो गया तुमको जो राम जी दिख रहे तो उससे तो हनुमान को तो स्पष्ट दिख रहे थे रोज और हनुमान जी को तो राम जी का चरण स्पर्श भी हो जाता था पूछ पूछ भी दबा दी ठोक दी फिर भी क्या हो गया उससे भी आगे की चीज है ब्रह्म ज्ञान उस ज्ञान को पाने के लिए हम बाल्टिया भर भर के नल से पहाड़ी पे ले जाते आश्रम में थैलिया भर भर के बाजार से खरीद के सब्जी के आश्रम में ले जाते थे और बर्तन बांधते थे क्या आप सबको ऐसा करना पड़ता है क्या हम तो आपको हाथ जोड़ते हैं आप हमारे से ज्यादा भागशाली हो ऐसा होल तो हमारे बाप ने भी नहीं देखा गुरुद्वार में सल का उपयोग करना कमरों का उपयोग करना लाइट का पानी तेल क्या भाव है आपको पता नहीं मेरे दिमाग में रखना पड़ता है कि सर कितनी डालोगे कहीं गर्म न पड़ जाए दूध कितना है कितना आता है आपको तो पता नहीं दूध के अभाव पड़ता है किसी संचालक को पता नहीं सागर दान कितने का अपना खर्च में गौशाला के निमित्त और जमीन जागीर ये सब उसका हिसाब गिनो तो पच्चीस रुपए से कम नहीं पड़ता अपने को दूध फिर तो भी अच्छा रखेंगे क्यों भैंस है लोग कैसा धोए कैसे माइया हो कैसा पानी तो होता है फैट कैसा होता है पाउडर का दूध बनाए तो अपने को दस रुपए में पड़ेगा ये भी अपने को पता है लेकिन कभी नहीं कोर भी अपन खाते हैं तो उसका किसी न किसी के मुंह से बिल्कुल पक्की बात है क्या तो आप पैसे देके भी खाते थे क्या हो गया जो भी एक कोर आता है अपने पास वो किसी न किसी के मुंह से बचाकर ही लॉज में पहुंचता है तो अपन उसका उपयोग क्या करते उपयोग अगर ईश्वर प्राप्ति में समाज सेवा में एकांत जब ध्यान में करते तो उपयोग हो गया अगर इधर उधर आते तो दुरुपयोग हो गया तो जो दुरुपयोग करता अपनी दुर्गति करता है और जो सदुपयोग करता है वो सदगति करता है श्री कृष्ण का ज्ञान कोई कठिन नहीं है अव्यवहारिक नहीं है सीधा है जो तुम्हारा जीवन है वही ही श्री कृष्ण बोल रहे आत्म आत्मनो बधु आत्मपुरात्म अनात्मनस्तु ब शत्रु आत्मने बंधु, आत्मने आत्मनेत्मो बंधुआत्मे आत्म ऋपुरात्म बंधुरात्म आमा तस् बंधुरात्म तस्त्मन शत्रु वर्तेतात शत्रुवत जो अनात्म वस्तुओं में मन को लगाता है या नश्वर सुख में मन को लगाता है तो अपने आप का शत्रु बनता है और शाश्वत योग में मन को लगाता है तो अपने आप का मित्र है कि अपने कर्म तो करते हैं तो काम तो सब लोग कर रहे हैं लेकिन अपन ये कर्म नहीं सेवा हो जाती बंधन कर्म नहीं कर्म योग हो जाता है। भक्ति तो बहुत लोग करते क्या तुम ही भक्ति करते क्या जो घरों में रहते दुकानों में रहते भक्ति नहीं करते मंदिरों में जाते सबने हो जाता है भक्ति तो बहुत लोग करते क्या तुम ही भक्ति करते क्या जो घरों में रहते दुकानों में रहते भक्ति नहीं करते मंदिरों में जाते सबने उनका उद्देश्य है कि पैसा मिल जाए बेटा हो यही हो जाए अपना उद्देश्य ईश्वर के लिए तो जो सच्चे सुख के लिए जो भी कुछ करते वो अपना उद्धार है और नकली सुख के लिए जो करते वो अपनी बर्बादी श्री कृष्ण कोई कठिन बात थोड़ी कह रहे हैं या कोई पराई बात थोड़ी कह रहे हैं। मेरा नाम हो मेरा फोटो छपे फिर मैगजीन में कुछ का कुछ एक किसी मैगजीन वाले ने नारायण का फोटो छापा उसमें मेरा फोटो रख ठोक दिया और ऐसा ऊपर लिखा की तुझे चांद कहूं या तारे कहू या सितारे तू मेरा दुल्हरा मेरा नाम करेगा वाले मेरा नाम अभी मेरे को वास्ता रही क्या मेरा नाम नारायण करे या कोई मेरा नाम करे तो मेरे में, और नेता में, और मेरा में, और में क्या फर्क मैं ऐसा क्यों बोलूंगा नारायण ने करवा दिया, कर दिया नारायण की जो की घट गई अभी से धोखा समाज से कर रहा है तो आगे चल के समाज को क्या देगा नारायण अथवा उसके चमचे अभी भी धोखा ही कर रहे है वो मैगजीन मेरे हाथ में आई तो मेरा मन में जो उनकी थोड़ी बेहतर वैल्यू थी वो और कम हो गई पुरुष नारायण साईं साईं नारायण ऐसा ऐसा वो मैगजीन वाले पैसे लेके पचीस हजार हो दो सौ पांच सौ मैगजीने पकड़ा दिया और तो अभी से ही दुश्मनों का काम हो रहा है अभी से ही संस्था के पेट में छुरे बहुकरे जा उनके चेले चपाटे तो हमारे साधकों को तो सावधान होना पड़ेगा ना नारायण साईं की आगे तब चलेगी जब नारायण साईं बाबू की आगे में रहेंगे ऐसा थोड़ी के चमचों के ए, नचाने में वो नाचते रहेंगे और हमारे साधक उनके चमचों के दास थोड़े बनेंगे सीधी बात है बेटा है तो क्या हो गया शिष्य तो क्या हो गया धर्म सर्वोपरि होता है ना अब कहीं को पता नहीं इसलिए वो बापू का बेटा है तो समझ के तो चलो बापू के आगे क्या पहुंचता है पहुंचाना मुश्किल है लो भगवान मत टेक लिया भगवान और भगवान से फिर ऐसे चमचे निकलवा लेते पच्चीस हजार ले गया अब 500 मैगज़ीन पकड़ा दी उसने 700 अगर हजार भी मैगज़ीन जिन पकड़ा था तो 25 रूपये की हुई पचीस रूपये में पढ़ते क्या लोग पढ़ेंगे क्या ढोंग ड नारायण के लिए जो पहले लोगों को इज्जत थी वो कम हो गये इसमें गए इस जिनसे नारायण साईं अदृश्य हो गए मैं मंत्र जानता हूँ मैंने मंत्र जपा नारायण साईं प्रगट हो गए नारायण साईं भगवान है लीला फला ये तो किसको झूठ बोलते सब लोग मान लेंगे अच्छा होके दिखा दो आ तू मंत्र पढ़ो नारायण प्रगट होके दिखा ले तो हमारे सारे शिष्य तुम्हारे बन जायेंगे कार में पेट्रोल नहीं था और भगवान ने पानी डाल दिया और कार चल पड़ी तो करके दिखाओ फिर ये सब डरतिंग छपाने की करने की क्या जरूरत है सचमुच ऐसा हो तभी भी लोग गुप्त रखते महापुरुष फिर वो तो भगत तो खोल देते हो गए नहीं और ऐसा छपाना मैगजीन में अलग, अलग अलग एक्टिंग वाले फोटो लगा देना था आप भगवान भगवान का प्रचार कर रहे है ध्रतता का प्रचार कर रहे हैं अप्रचार करने का अधिकार गुरु ने तो दिया नहीं पिता ने दिया नहीं आपका अपना जीवन ऐसा उठाओ कि जीवन ही प्रचार हो जाए हमको तो गुरुजी ने धक्के मार मार के समाज में भेजा हम थोड़े आश्रम बनाने के मूड में हम सत्संग भाषण करने में नहीं सही तो जी बोला भी हमारी रुचि कम होती थी तो कई बार बापूजी ने सत्संग में कहा क्या दूसरों की खिजमत से बंदगी बेहतर नहीं मानता हूं मैं इसीलिए खिस्मत का रास्ता पकड़ा नहीं तो हम तो ध्यान समाधि में ही रहते हैं। अब देखो हल्के लोगों के संग से नारायण की क्या हालत हो रही है दिन दिन डाउन हो रहा है अब सुरेश आगे में रहता है तो चमक रहा है तो मैं उसको बोलता हूं ताकि सुधर जाए मैं तो बोलता हूँ शराबी की बे, बेटा तो चमक रहा है ब्रह्म ज्ञानी का बेटा देखो डाउन हो रहा है कैसा सब दूर तक क्यों छपाना अदृश्य हो गए मैं मंत्र जानता हूं अपना फोटो दिया उसने तुमको दिखाऊंगा मैगजीन एक तरफ नारायण का फोटो दिया मैगजीन में दूसरे तरफ न दिया और फिर नारायण के साथ भी वो खड़ा हो गया एक नंबर का धूप है मैंने उसको बोला था नारायण को कि भाई ऐसे धूतों को क्यों साथ रखता है ऐसी बातों में क्यों आता फिर भी ऐसे धूतों से ही छपाता है ऐसों को साथ में लेकर प्रचार करता है तो उसकी धूर्तों के कारण नारायण की भी बर्बादी हो रही है मंत्रा के कारण कई कई को क्या मिला है तो बस खुशामद खोरों से तो बचना पड़ता है वाणी को भी कल मारा था मैंने ऐसा मारा कि अभी तक दुखता हो गया अभी ठीक है थोड़ा दुखता है थोड़ू थोड़ू थोड़ एक थप्पड़ रखी तो मैं तो तेरा कदबुत देख के धीरे से मारा था मैंने पूरा फोर्स से नहीं मारा था तेरे को देख के ही मारा था माप से तो अभी तक डांट दुखती है चपत मारा था काली मैं सच बोलता हूँ खुदा की कसम मैंने पूरे फोर्स से नहीं मारा इसका कद बुता देख के मारा वाणी को वाणी में क्या है कि सेवा भावी है चीवट है कर कसर है सब है लेकिन जो उसको मस्का मारे ने वो उसको अच्छा लगे खो तो कई इसके इर्द गिर्द वाले मस्का मारते उनके मस्के में नहीं आता तो बाहर के मस्के वालों में आ जाता है लेकिन ये अभी इसको समझ में नहीं आता तुम्हारा तो, तो दुश्मन है इसलिए मारा क्या दुश्मन को हम नहीं मारते दुश्मन को तो हम दिल से निकाल देते जा। दुश्मन को अपने दिल में क्यों रखे दुश्मन को दिल से निकाल दिया तो फिर प्रकृति उसको दे दम धमधमा जिसे संत ने मुंह मेड़ लिया तो मुंह मोड़ लिया तो बस पूरा हो गया उसका तो वो तो उसको तो प्रकृति लेगी जैसे लाभारिश माल सरकार का होता है ऐसे ही हो तो ऐसा नहीं कि उसके साथ वाले अब उसकी बात माने नहीं और चढ़ जाए सिर पे ऐसा नहीं हमने डांटा तो हमारे ढंग से डांटा ऐसा नहीं कि तुम लोग भी आवे जाओ के बापू ने इनको मारा था जब तुम भी इनकी पूछो बात मानो ना मानो तो तुम्हारी हालत तो इसका तो मॉडल छोटा है फिर तुम्हारे को तो और जोरदार लगेगा तो कुछ भी नहीं है वो गणु को कैसा मारते थे उनके गुरुजी जी गजानंद को खुद तो मारते थे और मायों से पिटवाया था कथा भूल गए क्या और खुद ही बोला गुरुजी ने कि वो तीन बच्चों को द्वेष न कजा ऐसे ही द्वेष के बिना ही वो बच्चों को लेके खद्दे में डाल दे ऊपर बालू डाल दे आसन लगा के ध्यान कर अब बच्चे खोदती तो बोलते वो देखो और हम ही बैठा है दोंगी अपना शिष्य था शिष्य वासु समझता है क्या था अपना शिष्य था और द्वेष भी नहीं था ये द्वेष नहीं बोलते द्वेष बोलते शिष्य नहीं बोलते शिष्य बोलते, बोलते तो इनकी भाषा सीखना पड़ेगा तुमको वासु भाई की समझते हो तो वो शिष्य था और उस शिष्य से द्वेष भी नहीं था बटो बटो बुध हो सीखो सब ट्रेनिंग उठो अरे मगवाला समझता है अकल है तेरे को कहा गया वो तो कौन था सिस। और द्वेष भी नहीं था गुरु का फिर भी एक कथा सुनी है तुमने हैं अरे हिलाने मुंडी आ, नहीं तो फिर वाणी को मिला था तेरे को भी मिला नहीं कभी आजकल तो डंडे से कांप लेना पड़ता है तो कहीं थोड़ी गलती करता ना तो बुरी तरह पीटते तो एक बार नदी पे ले गए तो बच्चे खेल रहे थे छोटे छोटे तो गजानंद शीर्ष्य था ना तो उससे सबको बोला कि ये छोटे छोटे खेल रहे ना खड्डा खोद बड़ा इनको पकड़ के उसला के अंदर बैठा दे और जल्दी से मिट्टी डाल देना खुद पेड़ के नीचे चले गए और माइया जब अपने बच्चों को खोजती वो आई तो उसको पूछा हमारे बेटा कहा था इधर तो कुछ बोला नहीं खूब मायू ने मारा मायू ने मारा मारा फिर वो देखा तो बोलता ही नहीं ये तो मुर्दा है क्या है फिर वो देखा महाराज बैठे हैं तो भाई तुम चैतन्य हमारे चे। बेटे कहा गए बोले इसी ने कुछ क्या होगा इसको बोले हम तो बोल मारा तो बोलते ही नहीं बोले ठीक से मार <laughs> तुम्हारे बेटों को खडे में डाल के ऊपर बालू बिछा के बैठ गया है ये आरामी है। अब बोलो शीर्षक को दूसरी मायों से पिटाई करवाई अब गुरुजी कैसे रहे होंगे द्वेष था शीर्षक ये ऐसी हालत करावे ये द्वेष है अब माइ जमकर मारा फिर भी बोला नहीं मैंने खो आ देखा तो सचमुच हमारे बेटे मरे हुए अब तो जान से मारने के लिए पत्थर लेने गए तो बाबा ने अपना संकल्प कर दिया बोले ये तो मरे हुए नहीं देखो जरा बच्चे तो बच्चे उनको तो जीते मिले तो बच्चों को चाटेगी कि उनके लिए पत्थर खोजेगी वो भीड़ हो गई थी बचा के गुण उनको ले गया कैसा रहा बोले गुरु कृपाई ये तो गुरु कृपा ही आएगी और क्या आएगा में कहावत है भोंए धरती भोय सुा भूखे मारू भूखे मार्ग से शुरा नो नहीं कायर काम ये आध्यात्मिक रास्ते चलना ये कायरों का काम नहीं का मर्दों का काम है ईश्वर के रास्ते कदम रखा तो बस जो देखा जाएगा वो कल भाई बहन आए थे तो उसका बाप बोला था एक को तो बापूजी आप बापू जी आप दोनों बोले हम नहीं जाना तो uh. दोनों का इरादा पक्का था तो मैंने बोला तब जाओ तो बोले इनको भेज दो इनको शादी सा... करते नहीं और आप किसी के कहने में आकर उनको गिराना चाहे तो मैं का बच्चों को गिराने के हाँ बोले बच्चे जब सूझबूझ वाले है तो मैं उनको गुरु आज्ञा दे के गिराऊं क्यों बिचारों को हम गिराने के लिए थोड़े हम उठाने के लिए हैं हमने कहा लोग तुम्हारे को कुछ बोलते हैं उनकी बातों में नहीं आओ बच्चों का आदर करो जो ईश्वर के रास्ते जाते हैं उनकी बात मानो जो ईश्वर के रास्ते से गिराते हैं वो चाहे बड़े थे ईश्मार खान हो उनकी बात की ऐसी गवते बदु बोलो ये वाणी का मंत्र है बदु नहीं भगवतेवाया द्वेष विनाष ने बधु ज्ञान आपे ए सतगुरु कहवाए अब वासु और वाणी दोनों आगे नारायण को भी मिलाओ। पोताना शिष्य साथ द्वेष रहित बधु आप साई जीन सब कुछ करे था दुनिया में, नारायण की बात जिन तो जो भी कुछ होता है उसको शुद्ध बुद्धि से देखे चमचो की बुद्धि से देखेगा तो पतन होता है नारायण की नाई भगवान आपकी तो महिमा आप तो सपने में आए थे वो उल्लू बनाने वाले जानते हैं कि भगवान खुश हो जाते हैं आप सपने में आए सपने में आए नहीं आए वो कुछ नहीं हो स्वने में क्या है बेचारा भगवान आप सपने में आए और आपने कहा घर छोड़ दो मैं आपकी आज्ञा से आ गया हूँ नारायण ना। में फिर वो पैसे लेके भाग जाते हैं कई ऐसे नारायण ना के पास है पैसे भेजे लेके भाग गए तो फिर मैं तो सावधान करूंगा ना दूसरे शिष्यों को कि भाई आरामी आरामी के चक्कर में आ गया है तो अब सावधान देना पड़ेगा यहाँ भी एक ऐसा आया था सरदार लेके गया था तो फिर हमने पुलिस भेजी तीन लाख रुपए पुलिस ने वसूल करके आश्रम के हवाले कर दी सरदार नेताओं को रखा फले बड़े बड़े नेताओं का उपयोग किया उसके भाई ने कोई नेता है सारे नेताओं के ऐसी ऐसी करके हमारी भेजी हुई पुलिस रात को एक बजे उठा के लिए सरदार वो नवनीत सरदार धर्म के पैसे सरदार हो चाहे बेटा हो चाहे कोई हो बिगाड़ क्यों है? ये तो देना चाहता है हम मना करते हैं हमको नहीं चाहिए मकान बेच के ले लिए नहीं चाहिए अपने को बेच देना मकान क्या बेचे <laughs> अपने को ही बेच ले नारायण हरि नारायण हरि पेट को रोज खिलाना ऐसे दिल को रोज सत्संग और साधन से नहलाना खिलाना पड़ता है भोजन छूट जाए तो हरकत नहीं सत्कर्म और साधना नहीं छूटनी चाहिए भोजन तो नश्वर शरीर का है सत्संग और साधना तो अपने लिए शाश्वत के लिए तो फिर क्या करोगे नमो भगवते वाश्यु देवाया, वाश्यु देवाया, आनंद सुदेवाय वसुदेवाय आनंददेवाय ब्रह्मदेवाय आत्मदेवाय गुरुदेवाय प्रभुदेवाय भगवते वसुदेवाय वधु वसुदेव बोलो बदुवा इष्ट छे बदु बदामा छे बधु बदा पृथ्वी जल तेज वायु चेतन बढ़ु बदा अंदर बाहर भेद बार न छे अरे बधु छे अंदर बाहर नथी, बदु छे याद रह गया का आप बदु तो वाणी ध्यान देतेगा हम वाणी नहीं बोलता हूँ बदु जी जी ठीक है आज तो नहीं बोलोगा करें तो वापस ऐसा साईं का ध्यान किया तो वापस अच्छे विचार ऐसा सत्संग वापस ऐसा हुआ तो इसका नाम मैंने वापस रख दिया ठीक है अब इसने तो कम कर दिया लेकिन नाम हमारा भी चलता है वापस और उसका नाम है काकड़ी सुरेश काकड़ी है ना मतलब